आध्यात्मिकता के अभाव में वास्तविक प्रसन्नता तथा उन्नति संभव नहीं अब्दुल बहा ने कहा उग्रता और क्रूरता पशुओं के लिए प्राकृतिक है परंतु मानव को प्रेम और स्नेह के गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए ईश्वर ने अपने सभी अवतारों को संसार में केवल एक ही उद्देश्य से भेजा है कि वे लोगों के हृदयों में प्रेम और सद्भाव का बीज बोए और इस महान उद्देश्य के लिए वे कष्ट उठाने और मरने को तैयार रहें सभी पावन ग्रंथ प्रेम और एकता के पथ पर मानव के मार्गदर्शन और नेतृत्व हेतु लिखे गए परंतु फिर भी इन सब के होते हुए अपने बीच युद्ध और रक्तपात का दोखदायी दृश्य हम देखते हैं जब हम पिछले और वर्तमान इतिहास के पन्नों का अवलोकन करते हैं तो हम शामल मिट्टी को मानव रक्त से रंजित हुआ पाते हैं जंगली भेड़ियों की भांति मानव एक दूसरे का हनन करते हैं और प्रेम तथा सहनशीलता के नियमों को भूल जाते हैं अब यह ज्योतिर्मय युग आ गया है और अपने साथ में एक अद्भुत सभ्यता तथा भौतिक उन्नति लाया है लोगों की बुद्धि का विकास हुआ है उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है परंतु खेद है कि इन सब के बावजूद प्रतिदिन ताजा रक्त बहाया जा रहा है तुर्की तथा इटली के बीच अभी हाल में चल रहे युद्ध को ही लीजिए एक क्षण के लिए इन दोहखी लोगों के भाग्य के बारे में सोचिए इस दोहखदायी समय में कितने लोग मारे जा चुके हैं कितने घर उजड़ गए हैं कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं और कितने बालक अनाथ हो गए हैं इस सारी वेदना और व्यथा के बदले में क्या प्राप्त होगा भूमि का केवल एक टुकड़ा इन सब से पता चलता है कि केवल भौतिक उन्नति ही मानव को ऊँचा नहीं उठा सकती इसके विपरीत जितना अधिक वह भौतिक उन्नति की गहराई में डूबता चला जा रहा है उतनी ही अधिक उसकी आध्यात्मिकता धुंधली होती चली जा रही है अतीत के भौतिक स्तर पर उन्नति की गति इतनी तीव्र नहीं थी और न ही रक्तपात की इतनी अधिकता प्राचीन युद्धों में न तोपे होती थी न बंदूकें न गोले न तारपीड़ो नौकाएं, न युद्धपोत और न ही पंडुब्बिया अब भौतिक सभ्यता के कारण हमारे पास ये सभी आविष्कार हैं, और युद्ध अधिक से अधिक भयानक बनता चला जा रहा है स्वयं यूरोप बारूद से भरा एक विशाल शस्त्रागार के समान बन गया है भगवान करे इस बारूद के ढेर पर चिंगारी न गिरे क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सारा संसार इसकी लपेट में आ जाएगा मैं चाहता हूं कि आप यह भली भांति समझ ले कि भौतिक उन्नति तथा आध्यात्मिक उन्नति दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं और यदि भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो केवल तब ही सच्ची उन्नति प्राप्त हो सकती है और संसार में सर्वमहान शांति का शासन हो सकता है यदि लोग पावन परामर्शों का और देवी अवतारों की शिक्षाओं का अनुसरण करें यदि सभी हृदयों में दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो जाए और लोग सच्चे अर्थों में धर्मप्रायण हो जाए तो शीघ्र ही हम पृथ्वी पर शांति और लोगों के मध्य प्रभु साम्राज्य का अवलोकन कर सकेंगे ईश्वर के नियमों की तुलना आत्मा तथा भौतिक प्रगति की तुलना शरीर से की जा सकती है यदि शरीर में आत्मा द्वारा प्राणों का संचार न हो तो इसके अस्तित्व का अंत हो जाए मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि संसार में आध्यात्मिकता का सदा विकास हो और यह फले फूले ताकि प्रथाएँ प्रबुद्ध हों और शांति तथा सहमति की स्थापना हो युद्ध और लूटपाट तथा उससे संबंधित क्रूरताएं ईश्वर के सम्मुख घृणित कार्य हैं। वे अपने दंड का कारण स्वयं आप होते हैं क्योंकि प्रेम का ईश्वर न्याय का भी ईश्वर है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है हमें उस सर्वोच्च प्रभु की आज्ञाओं को समझने का यत्न करना चाहिए और अपने जीवन को उनके निर्देशन अनुसार ढालना चाहिए तब वास्तविक प्रसन्नता आध्यात्मिक भलाई तथा दिव्य कृपा की प्राप्ति हेतु हृदय से सदा तत्पर रहने पर निर्भर है यदि हृदय ईश्वर द्वारा प्राप्त वरदानों से विमुख हो जाए तो यह आनंद की आशा कैसे कर सकता है यदि वह ईश्वर की दया पर आशा और आस्था नहीं रखता तो उसे सुख चैन कहाँ मिल सकता है ईश्वर में विश्वास कीजिए क्योंकि उनकी कृपा अनंत है और उसके आशीर्वाद सर्वमहान है सर्वशक्तिमान प्रभु में आस्था रखें क्योंकि वह किसी को निराश नहीं करता और उसकी उत्तमता सदा सर्वदा बनी रहती है उसका सूर्य निरंतर प्रकाश देता रहता है और उसकी दयालुता के मेघ करुणा की जल से भरे रहते हैं जिससे वह उन सभी लोगों के हृदय को सींचता है जो उसमें विश्वास रखते हैं हृदय को हर्षित करने वाली उसकी पवन लोगों की झुलसी आत्माओं का आरोग्य सदा अपने पंखों पर लेकर चलती है। क्या यह बुद्धिमत्ता है कि ऐसे वरदानों की वृक्षि करने वाले अपने प्रेमय पिता से विमुख हो हम भौतिकता के दास बने अपनी असीम परोपकारिता के कारण ईश्वर ने हमें इतना अधिक सम्मान और आदर प्रदान किया है और हमें भौतिक जगत का स्वामी बनाया है तो क्या फिर हम इसके दास भौतिक जगत के बन जाएं नहीं बल्कि हमें अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करना चाहिए और ईश्वर के आध्यात्मिक पुत्रों जैसा जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए सत्यता का तेजमय सूर्य एक बार फिर पूर्व से उभर रहा है ईरान के दूर स्थित क्षितिज से इसका तेज दूर और नजदीक फैलता जा रहा है और अंधविश्वास के घने बादलों को छिन्न भिन्न कर रहा है मानव एकता के प्रकाश ने संसार को देदीप्यमान करना आरंभ कर दिया है और शीघ्र ही दिव्य एकरूपता और राष्ट्रों की एकता का पताका आकाश में ऊंचा फहराने लगेगा जी हाँ पवित्रात्मा का शीतल पवन सारे संसार को प्रेरणा करेगा हे लोगों तथा राष्ट्रों उठो काम में जुट जाओ और आनंदमग्न हो मानव मात्र की एकता के तंबू तले सभी एकत्रित हो जाओ